आध्यात्म रामायण बालकांडीन दृष्टवा प्राजलिब्रवीत पुत्र रूप से प्रकट हुए उन परमात्मा को देखकर कर ने विस्मय से व्याकुल हो नेत्रों में आनंदाश्रुभर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा वाच देव देव नमस्ते सुख चक्र गाधर परमात्माच्युत पूर्णस्तम पुरुषोत्तम श्री कौसल्याजी बोली हे देव देव आपको नमस्कार है हे शंख चक्र गाधर आप अच्त और अनंत परमात्मा है तथा सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम है बुद्ध्यादीनाम वदंत्यगोचर वाचा बुद्धिदीनांद्रिय सत्ता ज्ञानैक्रह वेदवादिगण आपको मन और वाणी आदि के अभिषय तथा इंद्रियों से अतीत सत्ता मात्र और एक मात्र ज्ञान स्वरूप बतलाते हैं तमेव मृजस्वशिष सत्तम सदा आप ही अपने माया से सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त होकर इस विश्व की रचना पालन और संहार करते हैं तथापि वास्तव में आप सदा निर्मल त्वरीय पद में स्थित हैं करो व न करता तम गिव न गृक्षसी शृणसी न शुणो शिव पश्य शिव न पश्यसी आप करता नहीं हैं तथापि करते से प्रतीत होते हैं चलते नहीं हैं फिर भी चलते से मालूम पड़ते हैं न सुनते हुए भी सुनते से दिखाई देते हैं और न देखकर भी देखते हुए से प्रतीत होते हैं अप्राणो शमना शुद्ध इत्यादि समेत लक्ष्यसे भगवती श्रुति भी कहती है कि आप प्राण और मन से रहित तथा शुद्ध हैं आप समस्त प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं तथापि जिनका अंतकरण अज्ञांधकार से ढका हुआ है उन्हें आप दिखाई नहीं देते आपका साक्षात्कार सुबुद्ध पुरुषों को ही होता है अज्ञाध चित्ता व्यक्त सुमेधसा जठरे त्रो ब्रह्मांडा परमाणवः तम संभूतः इतलोकांडम्बसे भक्ते सुपार वश्यमते दृष्टमेद्य रघुत हे भगवान आपके उदर में अनेकों ब्रह्मांड परवाणुओं के समान दिखाई देते हैं तथापि आपने मेरे पेट से जन्म लिया ऐसा जो आप लोगों में प्रकट कर रहे हैं इससे मैंने आज आपकी भक्त देख ली संसार सागरे मग्ना पति पुत्र भ्रमा मि माया तेद्य हे प्रभु मैं आपकी माया से मोहित होकर संसार सागर में डूबी हुई पति पुत्र और धन आदि के फेर में पड़ रही थी आज परम सौभाग्यवश आपके चरण कमलों की शरण में आई हूँ देव तद्रूप में ते सदा षंतु मन मनमानसे मानसे आवृण तो न माम माया त विश्व विमोिनी हे देव आपकी यह मलोहर मूर्ति सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपकी विश्वमोहिनी माया मुझे न व्यापे ओ ओपसंघर उपस विश्वात्मनादो रूपमलौकिक दर्शयस्व महानंद बाल सुकोमलम् सुकोमलम ललितालिंगनालापय तरस्याम व्युत्कटम तमह हे विश्वात्मन अपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार कीजिए और परम आनंददायक सुकोमल बालक रूप धारण कीजिए जिसके अति सुखद आलिंगन और संभाषणादि से मैं घोर अज्ञान अंधकार को पार कर जाऊँगी